माँ की बातें एक बार माँ जयराम बाटी से कलकत्ता के लिए रवाना होने वाली थी इसी समय सूर्य मामा की माँ ने आकर कहा बेटी शारदा हम लोगों को भूलना नहीं फिर आना माँ अपने कमरे के अंदर भूमि को स्पर्श कर प्रणाम करती हुई बोली दंडनी जन्मभूमिश्च जन्म स्वर्गाद्यपि गरीय सी अत्यंत अप्रत्याशित भाव से एक विशिष्ट अमीर के घर से एक भक्त युवक के विवाह का प्रस्ताव आया वे लोग बहुत रुपया देना चाहते थे उसके युवक के सारे जीवन की पैसे की समस्या प्रायः मिट सकती थी उस समय युवक एम ए में पास करके एक स्कूल में हेडमास्टरी करता था उसका मन भोग कामना से रहित नहीं था अतः माँ की राय जानने के लिए जयराम बाटी आकर उसने माँ से विवाह की बात बताई मई उन्नीस सौ सो ने सब सुनकर कहा बेटा तुम तो आनंद से हो क्यों संसार ज्वाला में दग्ध होने जाओगे तुम अच्छा काम कर रहे हो तुम्हारी सहायता से कितने लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वे लोग अच्छे बनेंगे तुम्हारा भी कल्याण होगा युवक ने कहा माँ मन बीच बीच में चंचल हो उठता है भोग की ओर जाता है इसीलिए भय लगता है इस पर माँ ने कहा तुम बिल्कुल मत डरो मैं कहती हूँ कलयुग में मन का पाप पाप नहीं है तुम निश्चिंत रहो तुम्हें कोई भय नहीं माँ की यह अभयवाणी सुनने के बाद भक्त ने फिर विवाह की बात नहीं सोची और न ही सामयिक मन के उद्वेग से विचलित हुआ एक दिन निवेदिता स्कूल के छात्रावास की एक लड़की सवेरे माँ के पास गई उस समय माँ जप कर रही थी बाद में उन्होंने उस लड़की से छात्रावास की लड़कियों के बारे में कालू नाम के एक लड़के के बारे में तथा जिस रास्ते से वह आई उसके अगल बगल क्या देखा क्या नहीं देखा आदि बहुत सी बातें पूछी लेकिन लड़की सभी विषयों में ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाई यह देखकर माँ ने उससे कहा देखो बेटी जहाँ से गुजरोगी उसके चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देख लेना और जहाँ रहती हो वहाँ की भी सब खोज खबर रखना लेकिन किसी से कुछ कहना मत एक दिन शाम को उक्त छात्रावास की लड़कियां माँ के पास गईं तो गोलाप माँ ने आकर कहा माँ इन्हें थोड़ी ठाकुर की बातें बताओ ना इसके उत्तर में माँ ने कहा ठाकुर की बातें मैं और क्या कहूँ बहुत सी बातें तो मास्टर महाशय के लिखे कथामृत में छपी है आहा मास्टर महाशय का शरीर ठीक रहने से और कितने उपदेश छपते और लोगों का कितना उपकार होता अभी भी जो छपा है वह सब अमूल्य संपत्ति है मैं अबूज क्या इतना जानती थी कि ठाकुर की छोटी छोटी बातें बाद में वेद वाक्य हो जाएंगी ठाकुर की उपदेश प्रणाली कैसी सुंदर है देखो तो सही हालदार पुकर को देखकर कितनी बातें कही थी इसी तरह जो भी सामने देखते उसे ही लक्ष्य करके कुछ कहना उनका स्वभाव था किसी भक्त ने माँ से पूछा ठाकुर ने कहा है यहाँ जो लोग आएंगे उनका यह अंतिम जन्म होगा और फिर स्वामी जी ने कहा है सन्यास हुए बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी तब फिर गृहस्थों के लिए क्या उपाय है माँ ने उत्तर में कहा हाँ ठाकुर ने जो कहा है वह भी ठीक है और स्वामी जी ने जो कहा है वह भी ठीक है गृहस्थों को बाह्य सन्यास की ज़रूरत नहीं उन्हें अंत संन्यास अपनाना होगा फिर भी किसी किसी के लिए बाह्य संन्यास की ज़रूरत है तुम लोगों को भय क्या है उनके शरणागत होकर रहना और हमेशा जानना कि ठाकुर तुम्हारे पीछे हैं 1910 सौ ईस्वी में जयराम बाटी में साधन भजन के प्रसंग में माँ ने किसी त्यागी भक्त से कहा था सवेरे शाम बैठना और सिर को ठंडा रख कर जप ध्यान करना जमीन की खुदाई करना इससे सरल काम है ठाकुर के फोटो को दिखाकर माँ बोली उनकी कृपा हुए बिना कुछ नहीं होगा यह कहने पर कि आश्रम के काम में व्यस्त रहने के कारण नियमित जप ध्यान में बाधा पड़ सकती है माँ ने कहा काम भला किसका है काम तो उन्हीं का है प्रसंगवश उन्होंने और भी कहा इसके बाद मन ही गुरु होकर उपदेश देगा माँ ने एक बार बातचीत के बीच कहा था मैं सत्य की भी माँ हूँ असत्य भी माँ हूँ अपने आश्रय संतानों से वे कहती तुम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं